अच्छा आपको दौड़ने में ही मजा है तो मत सो क्यों सो जाते हो माने सुसुप्ति में भी आनंद की अभिव्यक्ति होती है तो ये जो आनंदमय कोष है उसमें मैं करके ये पुरुष है ना जो शरीर है उसको तो आनंदमय कोष कहते है। ना रहे हैं नारायण और जो उसमें पुरुष है जो आत्मा है उसको आनंदमय पुरुष कहते हैं तो इसमें क्या है इसमें प्रिय जो है ये सिर है और मोद जो है ये दाहिना हाथ है और प्रमोद जो है ये बायां हाथ है और आनंद जो है वो आत्मा है और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा है ना इसकी प्रतिष्ठा ब्रह्म है माने ब्रह्म ही जो है, है ना वो शांत वृत्ति में ब्रह्म जो है वही शांत वृत्ति में प्रतिबिंबित हो करके अपने को भोगता आनंदमय पुरुष और वही वही करण वृत्ति में प्रतिबिंबित हो होकर विज्ञानमय विज्ञानमय पुरुष करता और वही करणमय पुरुष वही संकल्पमय पुरुष मन और वही शक्तिमय पुरुष प्राण और वही अन्नमय पुरुष का वही अन्नमय पुरुष देह तो ये जो है ये एक के बाद एक देह से परे प्राण प्राण से परे मन मन से परे विज्ञान विज्ञान से परे आनंदमय और आनंदमय का आनंदमय से भी परे जो शुद्ध साक्षी है वो अपनी आत्मा अब इसमें न इस बात को अब इस बात को ऐसे ले लो कि अपने आप को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म से एक समझाने के लिए इन पांच कोषों की जैसे पांच कर्मेन्द्रिय हैं जैसे पांच ज्ञान इंद्रिय हैं जैसे पांच प्राण हैं, जैसे पांच अंतकरण की वृत्ति हैं, जैसे पांच विषय हैं, इसी हिसाब से कोष में पांच पने की कल्पना कर ली गई असल में ये पांच नहीं है एक आत्मा है और ये कोशों के अभाव का भी अधिष्ठान है इसलिए कोष जो हैं इसमें रज्जु सर्पवत रज्जु सर्पवत भासमान है असल में कोश नहीं है एक परमात्मा ही परमात्मा है तो रसा दिजो ये कोशा व्याख्याता तैतरीय के तैतरीय उपनिषद में जिन अन्य रसमय आदि कोशों का निरूपण किया हुआ है उनमें सबसे परे जो प्रतिष्ठा वाली बात है ना ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा वही आत्मदेव है और वो ऐसा है जैसे आकाश घटादी के द्वारा भिन्न भिन्न रूप से प्रकाशित होता है लेकिन आकाश ज्यों का त्यो है अब इस प्रकार यहाँ नारायण आत्मा के स्वरूप को समझाने के लिए जिससे मनुष्य अपने को देह समझ करके इसी के सुख में इसी के दुख में इसी की ममता में इसी के मोह में इसी के भोग में इसी के राग में डूब करके इतनी बड़ी वस्तु जो है अनंत वस्तु अद्वय वस्तु परमात्मा परमेश्वर उन से वंचित ना हो जाए कई इसके लिए ये कोशों से अलग से अलग करके विवेक करके आत्मदेव को समझाते हैं अब आगे का प्रसिद्ध को कल सुना विश्व Om namah syamaya ratna ratna प्रसाद हि ये कौशा व्याख्या तत्मा जीव यहास प्रकाशिवर्मधु ज्ञा परम ब्रह्म प्रकाशितम यथा आकाश प्रकाशितः प्रकाशित अभेदेनो प्रसस्यते प्रकाशि जीवात्मेद प्रशस्य ना नि तदे समत मृल्लोहिस्फुलिंगा सृष्टियाचूदिता था उपाय सो अवतारा नास्त भेद कथन आत्मदेव का निरूपण है जैसे म्यान में तलवार रहती है वैसे शरीर में परत पर परत, परत पर परत परत परत परत परत हटा देता अंत में जो शेष रहता है सब परिच्छिताओं के परत हटा देने पर परिच्छिता के अत्यंत अत्यंताभाव का अधिष्ठा परिच्छिता के अत्यंत अत्यंताभाव का साक्षी अद्वय आत्मा ब्रह्म समझाने की शैली है समझाने का आप देखते हो पहले प्रकरण में तो श्रुति ही श्रुति है आगम प्रकरण दूसरे प्रकरण में भी जब सृष्टि को स्वप्नवत मिथ्या से दिख तो श्रुति श्रुति तीसरे प्रकरण में अब श्रुतियों का तांता लगा है इतने पर भी कई लोग कहते हैं कि ये तो बौद्ध ग्रंथ है और देखो ये आधुनिक खोज के ढंग का ये आश्चर्य है कि साफ साफ उपनिषदों का नाम ले ले करके के व्याख्या के अब क्या बुद्ध या बौद्ध किसी वस्तु का प्रतिपादन करेंगे तो तैस्तरीय उपनिषद का नाम लेंगे तत्तरीयरण्य या तेस्तरीय ब्राह्मण या तिस्तरीय उपनिषद इनका नाम लेके वो थोड़े कहेंगे तीसरे प्रकरण तक श्रुतियों के नाम लिए गए हैं आगम प्रकरण में बैतक्य में और अद्वैत में चतुर्थ जो अलाप शांति प्रकरण है उसमें श्रुर्कियों का नाम नहीं लिया गया इसका कारण क्या है कि विश्व का तेजस का प्राग्ञ का तो यथा कथनचित वचनों के द्वारा श्रुपियों के द्वारा निरूपण होता है और सूर्य जो आत्मा है वो तो अनुभव स्वरूप है वो तो अलाप शांति रूप है उसके लिए तो जो जस्मिन अनात्मे अनिरूपते अनिलयने अभयम प्रतिष्ठा बिंदते अनात्मी देखो आत्मा का एक नाम अनात्मा है वो क्या अर्थ माने आत्मा का कोई दूसरा आत्मा नहीं होता देह का तो आत्मा होता है परंतु आत्मा का दूसरा आत्मा नहीं होता वो अवधि है सब चीज अनिरूपते उसमें निर्वचन अनिर्देश कोई संकेत नहीं है उसमें फिर बोले अनिलयने उसमें कोई लीन नहीं होता अनिलयने वो स्वयं का स्वयं है तो ऐसे आत्मा के स्वरूप का जब चतुर्थ प्रकरण में निरूपण है तो वो श्रुति के शब्दों के द्वारा कैसे निरूपण करे वहां तो निषेध की प्रधानता हो जाती है और दूसरी बात आपने ये देखी कि जब रसादयो ही ये कोश ये आनंद अन्नरसमय कोष प्राणमय कोष मनोमय कोष इसका वर्णन हुआ तो वेद को तो मनोमय कोष में उठा के रख दिया है विज्ञान व कोश में विज्ञान व कोश में जहां कर्तृत्व है और आनंदमय कोश में जहां भोक्तृत्व है आत्मा जहा अपने को तादात्म्य अपन्न करके भोक्ता मानता है या आत्मा अपने को जहाँ तादात्म्य पन्न करके कर्ता मानता है वो तो भ्रांति सिद्ध ही है वेद के द्वारा उसके प्रतिपादन करने की कोई जरूरत नहीं है और आत्मा जो है उसका वो निषेध के द्वारा वर्णन करता है तो अभी हमको सुनाते हैं कि जैसे पहले वर्णन किया तुम्हारा खड़ा बड़ा है तुम मैं रहा अरे हाँ भाई घड़ा बड़ा है घड़ा छोटा है घड़ा गोल है घड़ा लंबा है ठीक है अरे तो भाई तुम्हारे घड़े में तो शराब भरी है गंगा जल भरा है अमृत भरा है तो ले हाँ भाई घड़े में भरा है ठीक है ये भी है। उसमें तो धुआं भरा है धूल भरी भरी है ये भी घड़े में है किसी ने कहा कि ये आकाश तुम्हारे अंदर वायु भरी है घड़े तो वो तो भी घड़े में है तो ये पाप पुण्य राग द्वेष सुख दुख ये कहां भरे है नरे हैं ये चिदाकाश में नहीं है ना। ये तो घटाकाश में ही है सबके साथ इसलिए घट का रूप रंग घट का बड़प्पन है ना घट की जाति घट का है ना घट की दुर्गंध सुगंध घट में सुरस कुरस घट में स्वरूप कुरु घट का कुस्पर्श सुस्पर्श घट में कुशब्द सुशब्द है? आ, घट में अपवित्रता की भावना अपवित्रता की भावना इसके साथ आकाश का जैसे कोई संबंध नहीं है इसी प्रकार ये जो आत्मा अपना अनंत है अखंड है अद्वय है इसका ये देह से परिच्छिन्न जो वस्तुएं हैं उनके साथ कोई संबंध नहीं है जैसे सुसुक्ति के साथ चिदाकाश का क्या संबंध है वैसे ही स्वप्न के साथ भी चिदाकाश का क्या संबंध है वैसे ही जागृत में जो धर्म है जो कर्म है जो रूप रेखा है जो अवस्था है हैं? इसके साथ आत्मदेव का कोई संबंध नहीं है ये तो संबंधा भाव के अधिष्ठान है संबंधा भाव के साक्षी हैं, इसलिए संबंधा भाव का प्रतियोगी जो संबंध है, है? संबंधा भाव घटा भाव का प्रतियोगी जो घट है है ना तो जहां घटा भाव है वहां घटा भाव का प्रतियोगी घट नहीं हो सकता जिसमें सर्पा भाव है उस रज्जू में सर्पा भाव का प्रतियोगी सर्प नहीं हो सकता इसी प्रकार परिच्छेद के परिच्छेद के भाव के अधिकरण में परिच्छेद के भाव का प्रतियोगी परिच्छेद नहीं हो सकता अपरिच्छन आत्म तत्व में ब्रह्म तत्व में परिच्छेद नाम की कोई वस्तु नहीं है इसी को बोलते हैं स्वाभाकरणे भाषमान वेदांतियों का यह कहना नहीं है कि प्रपंच व्यावहारिक नहीं है वेदांतियों का ये कहना है कि प्रपंच तात्विक नहीं है तात्विक में और व्यावहारिक में अंतर होता है इससे धर्मानुकूल व्यवहार करते हुए भी अद्वैत है इसलिए अभ्यासानुसार उपासना करते हुए भी अद्वैत है इसलिए संस्कारानुसार योगाभ्यास होता रहे तो भी अद्वैत है और तीनों न होए राजनीति होए लोकोपकार ना हो तो भी अद्वैत है और चारों न होए बिल्कुल पशु की तरह जीवन व्यतीत हो रहा हो का तो भी अद्वैत है ये बात अद्वैत की ध्यान देने लायक है कि अंतकरण सर्वथा निर्दोष हो जाएगा तब ज्ञान होगा यह नियम नहीं है तीन घंटे के लिए हो जाए छह घंटे के लिए हो जाए तीन मिनट के लिए हो जाए सर्वथा का अभिप्राय यह है कि अब सार्वकालिक पवित्रता हो गई इस ठेका पर जो विचार करेगा वो तो ज्ञान के प्रतिबंध से बेहत हो जाएगा अच्छा और दूसरी बात यह है ज्ञान के संबंध में कि ज्ञानी पुरुष की आत्मा जितनी मुक्त है और जैसी अद्वितीय है और जैसी ब्रह्म है, है ना अज्ञानी पुरुष की आत्मा भी उतनी ही मुक्त है उतनी शुद्ध है वैसी अविनाशी है वैसी परिपूर्ण है वो तो ज्ञानी तो जानता है और अज्ञानी इस बात को जानते नहीं केवल जानने न जानने का ही फर्क है एक के जेब में दस रुपए का नोट है और वो जानता है और एक बालक है मूर्ख है पागल है उसके जेब में दस रुपए का नोट है वो नहीं जानता है जानने वाले को ख्याल है कि हम बस पर चढ़ के चले जाएंगे और अनजान कहता है हाय हाय घर कैसे पहुंचे जैसे दस रुपये का नोट दोनों के जेब में है पर जानने वाले को कोई परवाह नहीं है अपने पहुंचने के बारे में और ना जानने वाले को बड़ी परवाह है बड़ी फिक्र है इसी प्रकार ईश्वर कहो परमात्मा कहो ब्रह्म कहो है ना बड़ा से बड़ा साधन और बड़ा से बड़ा फल दोनों तुम्हारे अंदर अध्यस्त है कल्पना किया हुआ है कार्य कारण भाव साध्य साधन भाव तीसरी बात यह है कि यदि तत्व ज्ञान हो गया नारायण तुमको मालूम पड़ गया कि हमारे पास इतनी संपत्ति है है ना हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं हमसे छोटा भी कोई नहीं है ना तत्व अपना आत्मा बिल्कुल अद्वय है तब तुम इस ढंग से रहो ये नियमन करने वाला तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है स्वातंत्र्य की पराकाष्ठा तो पहले जो बहुत शुद्धि बहुत शुद्धि का जो आग्रह है वो भी जब अति की कक्षा में अति की कोटी में पहुंचता है तो प्रतिबंध हो जाता है और ज्ञानी का जीवन कोई संघर्ष का जीवन नहीं है ना आवे मन में ये पांव के नीचे चींटी ना आ जाए ए? ये कहीं मच्छर न टकरा जाए शरीर से कि कहीं जुआ न मर जाए है ना चिंतामय ये जीवन क्या हुआ ये तो जीवन चिंतामय हुआ ना संघर्षमय का हमारे मन में ये ना आ जाए हमारे मन में वो ना आ जाए ये तो संघर्ष है ना हमारी बुद्धि ऐसी ना हो जाए वैसी ना हो जाए अरे ये तो भयाक्रांत जीवन है ये तत्वज्ञ का जीवन नहीं है चाहे वकील हो चाहे जज हो चाहे है ना बैरिस्टर हो नारायण डर डर डर स्वामी शंकराचार्य भगवान ने साफ साफ ही बात लिखी नहीं मोक्ष दशायाम विज्ञान अंतरम आनंदांतरम बाउत्पज्य मोक्ष होने के ये माने नहीं है कि कोई तुमको नया विज्ञान होगा कोई नया आनंद होगा अरे जैसे हो वैसे ही रहोगे भाई लेकिन ये दुनिया भर का फजूल हमारे गांव में तो बेफजूल भी बोलते हैं तो है ने फजूल गांव की भाषा में फजूल है ना, आए ना मतलब को मतबल भी बोलते हैं है ना लखनऊ को नखलऊ बोलते हैं उधर लखनऊ जिसको बोलते हैं ना उधर गांव के लोग नखनऊ नकलऊ नखलऊ बोलते हैं। तो ये महाराज बे मतलब ये जो फिकर है दिमाग पर ये वेदांत साधन की फिकर को छुड़ाने वाला जन्म जन्मांतर नरक स्वर्ग है ना हाँ, पाप पूर्ण राग द्वेष की फिकर को मटियामेट करने वाला और ऐसे पांव रखो और ऐसे मत रखो है ना इस पारतंत्र को धर्म पारतंत्र को वेद पारतंत्र को ईश्वर पारतंत्र को चकना चूर कर देने वाला जीवन का असली मजा जीवन का असली मजा तो वेदांत में है ना देसाम आत्मा परो जीवा खम यथा सम जैसे कोई आकाश को समझ जाए तो घट गत दोष गुण के साथ आकाश का कोई संबंध नहीं है वैसे यदि कोई चिराकाश को अपने आत्मा को समझ जाए तो स्थूल देहगत सूक्ष्म देहगत लिंग देहगत है ना कारण देहगत किसी भी गुण से दोष से आ, कोई संबंध नहीं है पंचदशी में आता है कि ये शरीर तीन है हो आत्मान चेत बिजानियात अयम अस्मिति यदि मनुष्य अपने बारे में जान जाए कि मैं ये हूं ऐसा हूं आत्मानम चेत बिजानियात अयम अस्मृति पुरुष ये तो श्रुति है तो मंत्र ही वेद का किमिचन कैसे काम आया शरीर मनु संजरे तब वो किस वस्तु की इच्छा से और किसकी तृप्ति के लिए शरीर के पीछे जरेगा मरेगा शरीर मनु संजरे तो बताया वहां कि ये जो स्थूल शरीर है ये जब तक रहेगा तब तक इसमें जुकाम होगा हो बुखार हो, होगा कभी वाय बढ़ जाए तो दर्द भी होगा तो बोले कि हाय हाय ज्ञानी के सिर में भी दर्द है ये भगत लोग मार रहा है महाराज बोले कैसे ज्ञानी तो शरीर में पीड़ा सब के होते हैं जब तक पूर्व शरीर रहेगा तब तक ज्ञानी अज्ञानी सबके शरीर में पीड़ा हो अज्ञानी तो समझेगा कि हाय रे मैं पीड़ा से मर गया और ज्ञानी है ना ज्ञानी जानता है कि ये भी एक मौज है अच्छा और वृत्ति की चंचलता विषय की ओर जाना संस्कार की ओर वासना का उठना ये सूक्ष्म शरीर में होता है तो ज्वरा शरीर त्रिसु स्वाभाविका मता चाहे ज्ञानी का सूक्ष्म शरीर होए चाहे अज्ञानी का जैसा संस्कार होगा जैसे वातावरण में रहे होंगे वैसा संकल्प उठेगा वैसी वृत्ति में चंचलता आएगी अब अज्ञानी समझता है कि हाय हाय हमारी वृत्ति चंचल हो गई हम तो मर गए ज्ञानी जानता है कि ये तो पानी की तरंग है ऐसे ही हिलती डोलती रहती है ये तो हवा के ठोंके हैं है, है न ये तो पृथ्वी का एक एक धूलों का बवंडर है आया गया हट गया है ना आकाश में कितने बादल आते हैं चले जाते हैं कितनी बार धुआ आता है चला जाता है कितनी धूल आती है चल तो जाती है बोले तो कारण शरीर में अज्ञान है अज्ञानी हो चाहे अज्ञानी नीत तो दोनों को आवेगी अज्ञान वृत्ति और निद्रा दोनों को आवेगी बोले अरे ज्ञानी होके सोते हैं एक ने कहा कि ज्ञानी को सपना ही नहीं आता तो बाबा खूब हंसे है ना बोले कि अच्छा जागृत तो होती है ना सपना नहीं होता तो जागृत तो होती है ना अरे भाई नहीं होता तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों नहीं होती ये आत्मदृष्टि हुई और होते हैं तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों प्रतीत होते हैं वो तो जो ग्रंथी थी ना जागृतवान मैं हूँ स्वप्नवान मैं हूँ सुशुक्ति मान मैं हूँ है ना और इनके जो गुण हैं, धर्म हैं, पाप हैं, पुण्य हैं, सुख है, है, है दुख है, हैं। ये जो अज्ञान की ग्रंथि थी ना वो अज्ञान वाली गांठ कट गई ज्ञानाग्नि के द्वारा उस अज्ञान ग्रंथि का भस्मीकरण हो गया तो तेजात्मा परो जीव खाशित जैसा आकाश का वर्णन किया बिल्कुल आकाश के समान इन पांचों कोषों से परे अब देखो इसका मतलब यह हुआ कि जो खाने पीने से शरीर बना है और जो खाने पीने से रहता है और जो खाने पीने से बिगड़ जाता है है ना उस अन्न की विकार धारा के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है यू देखो कि खेत में गेहूं रहता है तो आपका क्या संबंध है कि जब उसके लिए पैसा देते हैं तो बोले अब हमारा हो गया ना। खरीद के बना अच्छा मुंह में डाला तब बोले मैं हो गया और बिस्था के निकल गया तब तो बोले माटी हो गया फिर मेरा नहीं बोलते फिर मेरा नहीं बोलते तो जो गेहूं खेत में मेरा नहीं है चिड़िया खा जाएगी कि चूहा खा जाएगा कि गाय खा जाएगी किसके पेट में जाएगा पता नहीं है वो गेहूं है ना पैसा घर में आने पर मेरा हो गया और मुंह में जाने पर मैं हो गया और बिस्था होने पर न मैं रहा न मेरा रहा है ना तो उस गेहूं को मैं मेरा मानना जैसे गलत है ना ये तो मिट्टी की धारा है पानी की धारा है गंगा जी में बहती है तब तो मेरा पानी है कुएं में है तो मेरा पानी है गिलास में जब आया बोले मेरा पानी क्यों गिरा दिया नौकर को डांटेंगे मेरा पानी और मुंह में डाल दिया तो मैं पानी और पेशाब होके बह गया तो फिर मेरा नहीं बोलेंगे तो पहले भी मेरा नहीं था बाद में भी मेरा नहीं है बीच में भी वो मैं मेरा नहीं है ये बिल्कुल मान ही बंधन में आयो इसी प्रकार सूर्य की अन्न की गर्मी बाहर है शरीर में आई निकलती जा रही है ये सांस बाहर है है ना नाक में आई पेट में आई और निकलती जा रही है इसी पर आकाश में ये शरीर यहाँ से वहां वहां से वहां होता जा रहा है कोई आकाश इसमें तुम्हारा है इसी प्रकार मन की भी एक धारा होती है वो प्राण की अन्न की धारा के समान प्राण की धारा के समान एक समी मन की धारा होती है एक समी बुद्धि की धारा होती है है। एक समी अज्ञान की धारा होती है और वो बहती रहती है उसमें मैं मेरा करना ये विवेकी पुरुष का काम ये विवेकी पुरुष का काम नहीं है कि जिसने अपने आप को विविप्त कर लिया विविप कर लिया अलग कर लिया इनसे और जान लिया कि हमारे स्वरूप में ये हैं तो इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है और स्वरूप की दृष्टि से देखो तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है अपना आप आई है काम खत्म है ना इसी तरह से अब दूसरे ढंग से बृहदारण्यक उपनिषद में समझाया गया है उस प्रसंग को लेते हैं में एक मधु विद्या है वो द्वोर द्वोर मधुज्ञा परम ब्रह्म प्रकाशितम बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय का पांचवा ब्राह्मण जो है उसको वो कई हैं मैंने एक ब्राह्मण में पूरा नहीं हुआ है मधु विद्या उसका नाम है यह मधु विद्या वही है जिसके बारे में इंद्र ने दध्यंग को कह दिया था कि अगर तुम किसी को उपदेश करोगे तो हम तुम्हारा सिर काट लेंगे ये वही विद्या है यह बताने की बात नहीं है दीची जो है ना वो ब्राह्मण था तद्यंग है। तो सिर काट लेने का अर्थ ये हुआ कि अपनी श्रेष्ठता स्थापित करके जो तुम बैठे हुए हो वो नहीं रहेगी बोला ब्राह्मण बने हुए बैठे ब्राह्मणों से का ब्रह्म विद्या होने पर कहा से बड़प्पन बड़प्पन और छोटपन दोनों हुआ? तो बता ना मत फिर देखे अश्विनी कुमार आये बोले हमको बताओ महाराज तो ये कथा ऋग्वेद की रिचाओ में भी आती है अच्छा और ब्राह्मण ग्रंथों में भी आती है बोला और भिन्न भिन्न ब्राह्मणों में एक नहीं भिन्न भिन्न ब्राह्मणों में आती है अब तू तो, तो जैसे कोश बताना पड़ेगा कहा है कहां है कहा है कथा तो ये बहुत है तो अश्विनी कुमार ने कहा कि महाराज को ये विद्या बता दो तो बोले कि हमारा तो सिर कट जाएगा बतावेंगे तो तो बोले कि अच्छा देखो महाराज हम एक उपाय करते हैं आपका सिर काट के हम अलग रख देते हैं और घोड़े का सिर आपके शरीर पर जोड़ देते हैं और उससे आप इस ब्रह्म विद्या का उपदेश कर लो फिर देखेंगे अब उन्होंने घोड़े का सिर जोड़ दिया और घोड़े के सिर से तो पुराणों में भी ये कथा बहुत है तो अब से 25 बरस पहले 30 बरस पहले तो लोग कहते थे कि ये गप है है ना? लेकिन अब वैज्ञानिक लोग जिस ढंग से उन्नति कर रहे हैं शरीर विज्ञान के संबंध में उसकी दृष्टि से ऐसा होना संभव है ना संभव हो गया है आगे चल करके ऐसे प्रयोग भी हो सकते हैं है ना आप तो दो के देखो पशुओं के कई अंग मनुष्य के अंग में फिट कर दिए जाते हैं ये बात तो आज विज्ञान से सिद्ध हो गई अभी सिर लगाया जा सकता है कि नहीं है ना ये शंकास्पद है विज्ञान में परंतु संभवता तो आ गई है कभी ऐसा भी हो सकता है अब महाराज देखो यदि ये बात विज्ञान से निकल आई तो ये मानना पड़ेगा कि पूर्व काल में हमारे विज्ञान ने कितनी उन्नति कितनी उन्नति के थे, थे। अब घोड़े के सिर से सध्यंग आथर्मण ने मधुविद्या का उपदेश किया उसके बाद सिर कट गया जब सिर कट गया तो फिर वो पुराना सिर जो अलग रखा हुआ था वो फिर जहां का तहा जोड़ दिया गया और घोड़े का सिर गया ये कथा है उसकी ओर चले आपने पूर्वजों के प्रति हीन भाव मत करना इसमें ये बात आई कि अपने पूर्वजों के प्रति हीन भाव मत करना इसमें कुल का कुल फर्क इतना ही है कि जो लोग ये मानते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में जड़ता थी और धीरे धीरे चेतनता का विकास हो रहा है उनके लिए पूर्वजों का की इतनी विद्या मानना कठिन है और जो लोग मानते हैं कि जगत के मूल में सर्वज्ञ ईश्वर है, है ना और ज्ञान की मूल धारा उसी ईश्वर से चली है उन की दृष्टि में पूर्वजों में हीन भाव लाने का कोई कारण नहीं है अपने पूर्वज भी है ना अपने पूर्वज भी इस विद्या में बड़े निपुण थे तो मधु विद्या जो है उसका स्वरूप क्या है वो आपको बताते हैं द्वयोर द्वोर मधु ज्ञाने परम ब्रह्म प्रकाशितम उसको बोलते हैं मधु विद्या तो महाराज कोई आयुर्वेद का पंडित हो है? तब तो वो शहद को ही मधु कहे तो इसका भी दृष्टांत देकर के समझाया हुआ है जथा भई मधु मधुकृतो निस्तिष्ठ ये मक्खियां जो हैं ये इस फूल से इस फूल से इस फूल से रस लेके आती हैं और सब एक जगह समवहारम एकताम गमयंती तत्वमसी महावाक्य में ये मधु का एक दृष्टांत आया है नौ बार तत्वसी महावाक्य है ना नौ दृष्टांतों के साथ तो उसमें एक बार मधु का भी दृष्टांत है और फिर जब सब रस शहद में मिल जाते हैं तो नमुष्य रस अहम अमुष्य रसा वो तो मक्खिया महाराज पहले रस पी के और फिर उसको ऐसा निकालती है कि सब रस एक हो जाते हैं और उसमें ये पता नहीं चलता कि ये आ, ये अमुक फूल का रस है ये अमुक फूल का रस है ये जितने फूल खिले हुए हैं ना उसमें हम भी फूल तुम भी फूल बोला है ना और इसका जो रस है वो तत् स आत्मा तत्त्वमसी श्वेत के तो स्वेत सब फूलों में जो एक रस सामान्य रस है है ना हम में तुम में ख में वो रसत्व सामान्य जो है तो रस परि रस की अनेकता रसत्व जाति उसका तिरस्कार करके उसका अपवाद करके केवल जो रसमात्र वस्तु है ना नारायण वो तुम तो मधु शब्द का अर्थ ब्रह्म है बोला तो ये बात आपको सुनाना मेरे कि मधु शब्द का अर्थ तो ब्रह्म कैसे है क्योंकि ये मधु विद्या में दो दो वस्तु को लिया है यम सर्वेशा भूतानाम मधु यह जो पृथ्वी है ना ये संपूर्ण प्राणियों की मधु है तो अब पृथ्वी मधु कैसे है ये आप देखो तो जितने जव गेहूं अंगूर है ना इसमें से आप चाट जाते हैं कि नहीं जैसे भौरा शहद लेता है फूल फूल का वैसे आप गेहूं का रस है ना चने का रस मटर का रस अंगूर का रस गेहूं का रस है ना सब्जी का रस आप रस ही तो लेते रहते हैं ना तो ये रस कहाँ मिलते हैं ये सब धरती में से निकलते हैं तो यम पृथ्वी सर्वेशा भूतानाम मधु ये पृथ्वी संपूर्ण भूतों का मधु है और इस पृथ्वी में जो मधु है वही मधु हम लोगों के पेट में भी है आप देखो अध्यात्म हुआ अपने पेट में विद्यमान मधु और अधिदैव हुआ पृथ्वी में विद्यमान मधु और ये पृथ्वी और शरीर ये दोनों अधिभूत हुए तो ये बात बताते हैं कि जो मधु पृथ्वी में है वही पेट में है यम पृथ्वी सर्वेशा भूतानाम मधु अच्छा जो मधु जल में है वही बीर्ज में है जो मधु है जो जो मिठास जो रस जल में है वही रस बीर्ज में है आप देखो तो बोले तो ये मधु है मधु का अर्थ मोदनते अने जिससे लोग आनंदित हो उसका नाम मधु माध्यंती अने जिसको पी करके मतवाले हो जाएं उसका नाम मधु और मन्यते इति मधु वेदों में ब्रह्म के लिए जब मधु शब्द आया ना तो मन्यते इति मधु मन, मन ज्ञाने जो ज्ञान स्वरूप है उसका नाम मधु ज्ञान स्वरूप तो जो इस पेट में ज्ञान स्वरूप है और पृथ्वी में ज्ञान स्वरूप है वो क्या है उसके अंत में बताया अयमेव एवं जो यम आत्मा इदम अमृताम इदम ब्रह्म इदम सर्वाम है ना ये देखो उपनिषद ऐसे बोलते हैं अब ये प्रत्येक के अंत में है बोला यही अमृत है यही ब्रह्म है और यही सब है कौन का यही जो पृथ्वी में मधु है और जो पेट में मधु है ये हिसाब लगाने के लिए आपको बता देते हैं उसके बाद जल और बीर्ज अग्नि और बाघ ये मधु हैं। अयम अग्निर मधु ये जो बाहर अग्नि है ये मधु है और ये जो हम बोलते हैं ना ये ये भी मधु है क्योंकि ये जो हम लोग खाते पीते हैं ना खाने पीने से गर्मी पैदा होती है और गर्मी आके जीभ के पिछले भाग में इकट्ठी होती है और वो गर्मी रहती है तब हम बोल सकते हैं और गर्मी ना रहे तो नहीं बोल सकते हैं ये बात आजकल का विज्ञान मानता है वो और हमारे प्राचीन महात्मा कहते हैं कि वाणी का अधिष्ठात्र देवता अग्नि है ये पुरानी भाषा है तो ये हमारी जीव के पीछे जो अग्नि है और बाहर जलने वाला जो अग्नि है वो मधु है वो मधु कहिए क्या है जो ये दोनों एक है और इधम अमृताम ईदम ब्रह्म नहीं अब वायु जो बाहर चलती है वो क्या है का प्राण है वायु जो बाहर है वो क्या है कायम वायु मधु ये मधु है और भीतर क्या है कहे जो सांस चलती है प्राण चलता है कहिए मधु है बाहर आदित्य सूर्य जो मधु है, है अधिदेव के रूप में और आंख जो है वो बिना रोशनी के देख नहीं सकती इसलिए चक्षु मधु है दिशाएं मधु है और श्रोत्र मधु है चंद्रमा मन मधु है और मन मधु है विद्युत मधु है और शरीर में जो तेजस है सो मधु है मेघ मधु है और भीतर स्वर मधु है आकाश मधु है और हृदयाकाश मधु है धर्म मधु है और धर्म का फल मधु है मनुष्य जाति मधु है और उसमें ये मनुष्य व्यक्ति मधु है और है ना और देह सब प्राणियों के देह मधु हैं और उन देह के भीतर जो दह है जीव वो मधु है इस प्रकार तेरह जुगल तेरह जोड़े लेकर के उनमें बताया बाहर भी मधु और भीतर भी मधु दो, दो मधु ज्ञाने परम ब्रह्म प्रकाशिताम उसके बाद क्या है का उसके बाद है अमृताम इदम, इदम ब्रह्म बोले भाई ये मधु का वर्णन जो है इसको तुम आत्मा का वर्णन ब्रह्म का वर्णन क्यों मानते हो ऐसा ही मान लो कि उपनिषद में निष्ठाद का वर्णन है, है मधु का वर्णन है ब्रह्म अब मधु के लिए वेद में कहीं सोमरसो मधु सोम का नाम मधु है ऐसा वर्णन किया कियाता है रसो वही मधु रसस्वरूप जो परमात्मा है ब्रह्म है रसो वैसा वो रसस्वरूप ब्रह्म है मधु है ऐसा वर्णन आता है बोले देखो इस मधु विद्या में ऐसे वर्णन किया गया है कि अस्मिन आत्मनी सर्वाणि भूतानी सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वे प्राणा सर्व एव आत्मनि समर्पिता ब्रहण उपनिषद में मधु विद्या में ये बात कह, कही गई कि ये जो मधु है वो आत्मा है अस्विन आत्मनि अस्विन मधुनी आत्मनि इस मधुराति मधुर हाँ। मधु एवं मधुराम हाँ। स्वार्थे रक्त हाँ। मधु एवं मधुराम इस मधुर मधुराधुर प्रिय परम प्रिय परम प्रेमास्पद प्रेम सबसे मीठा कौन है आपको मालूम है कोई कहेगा <कहुँण laughs> हमारा कुत्ता सबसे मीठा है कोई कहेगा हमारा पति सबसे मीठा है कोई कहेगा हमारी पत्नी सबसे मीठी है है ना पति पत्नी कुत्ता अनाज है ना ये मिठाई ये मीठे नहीं हुआ करते सबसे मीठा वो होता है जिसमें लाके सब मीठों का हवन कर देते हैं बोला ये सब तो मजा इकट्ठा करने के लिए हैं थोड़ा बेटा में से मजा लेके मजेदार कौन बनता है बोले मैं का थोड़ा पति पत्नी में से मजा लेके मजेदार कौन बनता है बोले मैं वो दूसरे में प्रियत्व का भ्रम होता है वो असली प्रियत्व अपने में होता है देखो दूसरे की तिजोरी में से पैसा निकाल के अपनी तिजोरी में रखते हैं तो तुमको दूसरे की तिजोरी प्यारी क्यों नहीं है अपनी तिजोरी प्यारी क्यों है हैं? अच्छा दूसरे से सुख ले लेके स्वयं सुखी होते हैं क्यों दूसरों से सुख ले लेके खुद सुखी होते हैं आंख से कहते हैं वहां से रूख का रस लिया कान से कहते हैं वहां शब्द का रस लिया त्वचा से कहते हैं तू स्पर्श का रस लिया आंख से कहते हैं रूप का रस लिया जीभ से कहते हैं भोजन का रस लिया नाक से कहते हैं गंध का रस लिया और ये जब कमा कमा के ले आती हैं, तो इन सब के द्वारा लाया हुआ रस कौन लेता है नरे जाया काय जाया प्रिया भवती आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवती पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कोई पत्नी से प्रेम नहीं करता अपने को प्रसन्न करने के लिए पत्नी से प्रेम करता है बोले भाई ये तो एक तरफा बात हो गई कह दो तरफा बोल देते हैं वेद में तो वही लिखा है नबा अरे पत्यु काम आयो पति प्रियो भवती आत्मनस्तु काम आयो पति प्रियो भवती है ना पति को प्रसन्न करने के लिए पति प्यारा नहीं होता अपने को प्रसन्न करने के लिए अपना आपा प्यारा होता है न बारे पुत्र से काम आयो पुत्र प्रिया भवंती तो उपनिषद का एक मुख्य मुख्य प्रसंग है उपनिषद का अपने तो कि प्यार किए अंग रूप संसार के सब प्यारे हैं आत्म प्रेम अंगी है और बाकी प्रेम अंग हैं और सब हाथ पाव है तो और आत्मा तो हृदय है तो देखो अब इसमें तो स्वार्थ की बात आई है ना हमारे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बाबू लोग कहेंगे कि ये इसी से ये आपका सारा अध्यात्म शास्त्र व्यक्ति व्यक्तिनिष्ठ हो गया है आत्मलीन हो गया आप बस अपना सुख अपना सुख अपना सुख अपना सुख अरे हम इतना सेवा करते हैं इतना परोपकार करते हैं इतना सार्वजनिक हित की बात करते हैं ने? बड़े परोपकारी हम मानते हैं आ, लेकिन हमारे सेठ लोग हमको बताते हैं कि बड़े बड़े परोपकारियों को हम यो खरीदते हैं है ना ना रहा है कोई कोई निकल जाते हैं वो क्यों नहीं खरीदे जाते सो मैं बताता हूं आ, और हमको हिसाब बताया एक सेठ ने बड़े सेठ ने करोड़पति सेठ ने कि किसको कितना देने पर हम किस आदमी को खरीद लेते हैं वो क्यों खरीदा जाता है वो व्यक्तिनिष्ठ नहीं है आत्मलीन नहीं है है ना? तो वो पढ़ा लिखा आदमी हैं? वो पढ़ा लिखा आदमी क्यों खरीदा गया वो समझदार आदमी क्यों खरीदा गया बोले है वो व्यक्तिनिष्ठ? तो महापुरुषों ने इस बात को समझा कि कोई अपने आत्मा का उच्छेद नहीं कर सकता जहां उसके स्वार्थ की बात आवेगी सुख की बात आवेगी वहां आत्मा में तो पक्षपात हो ही जाएगा तो बोले भाई इस पक्षपात को तो नहीं छुड़ाया जा सकता बोला तब क्या किया जा सकता है हैं? अपने आत्मा को सर्व के रूप में जानो तो सर्व का पक्षपात आत्मा पक्षपात हो जाएगा तुम्हारा आत्म पक्षपात ही सर्व पक्षपात हो जाएगा और जब तक अपने आत्मा को की परिच्छिता को तोड़ करके विश्वात्म भाव सर्वात्म भाव ब्रह्मात्म भाव प्राप्त नहीं करोगे नारायण तब तक ये व्यक्ति लीनता ये आत्म लीनता कोई जबानी जमा खर्च से थोड़ी में छूटेगी